अविद्यमान का वि नहीं होती है असत्य मतलब अविद्यमान असत पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है अर्थात अविद्यमान पदार्थ की विद्यमानता नहीं होती है सर में आता है तो इन्होंने सत्य किसे कहा था यश काल त्रेय थी चलो बात कर जिसका तीनों कालों में अभाव होता नहीं होता है उसे कहते हैं तीनों कालो कहते हैं सत्य तीनों कालों में किसका अभाव नहीं होता है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं होता है उसे सत्य कहा जाता है तीनों कालों में किसका अभाव नहीं होता है तो सत्ये कहेंगे और आपने क्या लिखा तब था आगे तदिन्नम से ऐसा कर लेना फिर तो से कदाचित ये कदाचित है कदाचित अभाव तब अछ क्या से कदाचित भाव कदाचित अभाव तद असत कदाचित अभाव ठीक है जिसका कभी भाव होता है और कभी भाव होता है उसे क्या कहेंगे असत ये इस प्रसंग में असत को ऐसा समझना है ये ऐसे कहते हैं कि ब्रह्म सत्य और क्या आपका सस विषाण सस विषाण बंध्या असत है और जगत अमरबी है ऐसा कह देते है ना तो ये असत की परिभाषा यहाँ के लिए है जो बताई जा रही है कि जो कभी होते है जिसका कभी भाव होता है और कभी अभाव होता है उसे क्या है? असर्थ। असर्थ। तो न, कहते हैं असर तो लिखा है ना सत से भिन्न जो असत कहते हैं सब हो गया ब्रम्म और सुख उससे शीत पट ये सभी कैसे हो गए औसत हो गए अच्छा अब देखना यहाँ असटाकर थे अविद्यमानस पे तो ना सटाकर्थ क्या अविद्यमानस ना ये लिखा है ना अविद्यमान कौन शीत है, स कारण और उनके कारण या कारण सहित शीत उष्णादी लग जाएगा अविद्यमान कारण सहित शीत शीतोषणादि का अस्तित्व नहीं होता है यहाँ पर न अस्थित भावा का भवनम या अस्थित फिर अग्ता ही करते क्यूँकी प्रमाण मानम प्रमाणु के द्वारा निरूपण करने पर कारण सहित शीतोषणादि सत संभव नहीं होती है सत वस्तु संबों नहीं हाँ प्रमाणों के द्वारा निरूपण करने पर सत वस्तु कौन संभव नहीं होता है शीत रोषणादी सत वस्तु संभव नहीं है शीत रोषण आदि कब प्रमाणों के द्वारा करने हाँ मतलब यदि सत है तो इनको हमेशा रहना चाहिए सत है तो पहले भी रहना चाहिए और बाद में भी रहना चाहिए पर ऐसा होता है हाँ तो प्रमाणों के द्वारा निरूपण करने पर कारण सही शीत रोषण आदि क्या संभव नहीं है सत वस्तु संभव हाँ सत वस्तु संभव वैसे वेदांत में वस्तु का होता है सत सम्भव नहीं है अब ये देखना ही विकार है और या, क्योंकि वह विकार है है कौन विकार विकार है, कहते हैं आने जाने वाली वस्तु को हाँ जो क्या विकार वे विचरित तो और विकार वे होता है विकार वे विचरित होता है मतलब परिवर्तित होता है और विकार परिवर्तित होता है परिवर्तित होता है जो विचर्ग प्रकार से परिवर्तित होता है या नष्ट होता है इसका प्रसंगा क्या परिवर्तित होना और नष्ट होना और विकार परिवर्तित होता रहता है अब देखिए यहाँ पर घट को ऐसा देखना मिट्टी पहले क्या होती है चून चून के बाद उसमें गीला करेंगे तो उसको क्या कहेंगे पिंड पिंड कहेंगे ना और फिर उसको घट बनाएंगे तो घट और फूल जाएगा तो पटावा और टूटेगा कपाली का थोड़ा ध्यान देना कि पहले मिट्टी पहले से है मिट्टी में कौन सी अवस्था है चूनकू जब मिट्टी चूर्ण है चूर्ण कौन है मिट्टी। तो चून से अलग तो मिट्टी नहीं है, नहीं है। तो मिट्टी। ना मतलब कहेंगे चूर्ण मिट्टी से अलग मिट्टी ही है तो उसमें अवस्था क्या है मिट्टी की चूनकू और इसके बाद जब पिंड बनाना तो पिंड मिट्टी से अलग है क्या पिंड तो मिट्टी ही है उसकी अवस्था क्या हो गई अवस्था क्या हुई और पिंड से जब घट बना है तो घट मिट्टी से अलग है क्या घट तो मिट्टी ही है उसकी अवस्था क्या होगी और फूट करके जब टुकड़ा हो जाएगा कपाल हो जाएगा तो कपाल तो मिट्टी ही है उसकी अवस्था क्या होगी तो यहाँ बिकार कर से अवस्था बिकार कर हमेशा है ना मिट्टी तो नहीं बदली है अवस्थाएं बदली है जब मतलब क्या है की उसने चून अवस्था होने से मिट्टी का, जुणत। जुणतु जुणतु तो से का नाम क्या नाम हो गया चूनक अवस्था होने ऐसी अवस्था है और मिट्टी को क्या कहेंगे हाँ और पिंडा किसकी होगी मिट्टी की तो पिंड अवस्था होने से मिट्टी का क्या नाम होगा और फिर कौन सी अवस्था होगी मिट्टी की घटक व्यवस्था होने से मिट्टी का क्या नाम होगा और जब फिर कपालत व्यवस्था होगी तो मिट्टी का क्या नाम होगा यहाँ मिट्टी देखो चूण मिट्टी है घट मिट्टी है कपाल मिट्टी है मिट्टी से अलग है क्या तो परिवर्तित तो मिट्टी हुई की अवस्था है अवस्था बिकार तो विकार परिवर्तित होते रहते हैं विकार हाँ विकार परिवर्तित होते रहते हैं अच्छा ये तो यहाँ की स्थिति है ना अब कोई पदार्थ है ना उसमें कभी गुण आएगा कभी उसमें गुण आएगा तो शीत उसमें भी परिवर्तित होते रहते सुख दुख भी परिवर्तित होते रहते तो अब पंक्ति आप लगाएंगे घटादी संस्थानम है ना तो ध्यान देंगे आप संस्थान का अर्थ है यहाँ आकृति संस्थान का क्या अर्थ है आकृति न्याय न्याय वैशेषिक सिद्धांत में आकृति और जाति में भेद है न्याय वैशे सिद्धांत में क्या है जाति और आकृति में भेद है इसे घट में कौन सी जाति है घटक तो है। कम मत उसकी आकृति है आक्रती गो में कौन है गोप को और शासनादि मत को वो आकृति कहते हैं और ऐसा कहना है नयायिकों का वैशेकों का की जाति तो अत है और आकृति दिखाई देती है आकृति और जाति कैसी है अत है और आकृति दिखाई देती है यह तो नयायिक वैशेषिकों का कहना है पर पूर्व मीमांसा ऐसा मानते हैं की जाति आकृति से अलग कुछ नहीं है जाति आकृति से अलग हाँ जो आकृति है ना आकृति मतलब एक असाधारण में सबका है जैसे गो की आकृति अलग है मैस की आकृति अलग है और मनुष्य की आकृति तो अलग है तो आकृति गो की आकृति किसमें रहेगी गो आकृति किसकी जिसकी आकृति है उसी में रहेगी तो गो की आकृति किसमें रहेगी और मैस की आकृति किसमें रहेगी तो गो की जो आकृति है ना तो मीमांसको के अनुसार वो गोई है गो की आकृति क्या है है और आकृति दिखाई देती है तो कहते हैं जाति भी आकृति ही है वो आकृति दिखाई देता ऐसा मीमांसक मानते हैं और वेदांत में यहाँ मीमांसक का पक्ष माना जाता है इसका पक्ष माना जाता है मीमांसक का पक्ष माना जाता है तो घट में रहने वाली जो घटक तो है ना वही क्या है आकृति है वही उसका संस्थान है समझना ही बात तो जाति और आकृति ये मीमांसा मत में एक है और वही वेदांत में माना जाता है नई आयिक वैसे बात महा मानी नहीं जाती है तो अब आप ध्यान देना कि जो घटादी संस्थान मतलब तो घटादी की आकृति घटादी की घट की आकृति क्या होगी घटक तो, जो दिखाई देता है ना घट की आकृति जो उसका असाधारण धर्म में उसको ही घटत तो कि घट की आकृति घट मिट्टी है कि नहीं है घट मिट्टी से अलग तो नहीं है तो घट की आकृति मिट्टी से अलग उपलब्ध होगी कुछ भी कहे घट की आकृति घट से अलग उपलब्ध नहीं होती या घट की आकृति मिट्टी से अलग उपलब्ध नहीं होती दोनों बात कह सकते हैं ना तो घट तो मिट्टी ही है, है? तो घट की आकृति क्या होगा घटक तो तो घट की आकृति घट से पृथक उपलब्ध नहीं होती है या घट की आकृति मिट्टी से पृथक उपलब्ध दो घट मिट्टी दोनों वाक्यों का दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि घट क्या है मिट्टी है अपंक्ति लगाएंगे इसको यथा घटादी की आकृति घटादी की घट भी भी व्याटकू फटकृति फटकू मनुष्य व्याकृति क्या है मनुस्या. जाती एक है हा? जैसे ऐसा लगाना चक्षुशा अनुरूप जैसे चक्षु के द्वारा अनुरूपण करने पर जैसे चक्षु के द्वारा अनुरूपण करने पर या निरूपण करने मतलब देखने पर कह सकते हैं जैसे चक्षु के द्वारा निरूपण करने पर मिट्टी से अतिरिक्त घटावी आकृति की उपलब्धि न होने से जैसे चक्षु के द्वारा यथा चक्षा रूप प्रमाण जैसे चक्षु के द्वारा अनुरूपण करने पर घट ये मिट्टी से अतिरिक्त घटादी आकृतियों की उपलब्धि या मिट्टी से भिन्न में मिट्टी से अतिरिक्त घटादी की आकृतियों की उपलब्धि न होने से लग जाएगा या ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग करो मिट्टी को छोड़कर ये ज्यादा अच्छा रहेगा मिट्टी को छोड़कर घटादी की आकृतियों को उपलब्ध न होने से घट की आकृति कहाँ उपलब्ध होगी मिट्टी में घट की आकृति कहाँ होगी मिट्टी में घट की आकृति मतलब घटत किस में रहेगा लग जाएगा तो मिट्टी को छोड़कर घट आदि की आकृति को उपलब्ध न होने से और पट की आकृति किसमें रहेगी नहीं, नहीं पट की आकृति किसकी है किसकी आकृति कह रहा हूँ मैं पट की किसकी आकृति तो वो किसमें रहेगी पट में रहेगी जिसकी आकृति है उसी में रहेगी तो वो तट को छोड़ करके तट की आकृतियों उपलब्ध होगी ये बासपति आई तट को छोड़ कर मतलब तट से भिन्न स्थान में मिट्टी को छोड़ कर मतलब मिट्टी से भिन्न स्थान में ये मतलब है कि मिट्टी को छोड़कर घटादी आकृतियों की उपलब्धि न होने से असत है कौन सा असत है घटादी संस्थान कौन सा असत है घटा और तो घटादी संस्थान को ही यहाँ पर विकार कहा गया है क्या कहा गया है विकार गया है ना घटादी आकृतियाँ भी तो क्या है विकार है ना तो कभी घटत होगा कभी क्या होगा पिंडत होगा कभी चूणत होगा बदलते रहते हैं ना।, ना तो पंखी लगाना जैसे चपुर के द्वारा निरूपण करने पर मिट्टी से अतिरिक्त घटादी घटा मिट्टी को छोड़कर घटादी की आकृतियों की उपलब्धि ना होने से किसकी उपलब्धि नहीं होती है घटादी की उपलब्धि घटादी की आकृति को घटादी की मिट्टी को छोड़कर घटादी की आकृति की उपलब्धि न होने से घटादी की आकृति असत है या घटादी संस्थान असत है तो ये असत क्यों है क्योंकि मिट्टी को छोड़कर इनकी उपलब्धि नहीं होती है, है मिट्टी को छोड़कर इनकी उपलब्धि नहीं होती इसलिए कैसे अच्छा ठीक है अब ध्यान देना अब घटत को छोड़कर मिट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी घट की आकृति घटत है तो घट की आकृति को छोड़कर मिट्टी रह सकती है की नहीं रह सकती है जो कभी पिंड रूप में रह जाएगी कभी कपाल कभी रूप में, में रह जाएगी है ना घट भी आकृति को छोड़कर मिट्टी तो रह जाएगी पर मिट्टी को छोड़ करके घट भी आकृति रह पाएगी घट आदि आकृति मतलब घटत आकृति पिंडत्व आकृति मिट्टी को छोड़ रह पाएगी इसलिए असत है असत कौन है घट की आकृति ये ध्यान देना तथा सर्वोविकारा उसी प्रकार से सम्... सभी विकार कारण को छोड़कर उपलब्ध न होने के कारण असत हैं। उसी प्रकार संपूर्ण विकार कारण को छोड़कर उपलब्ध न होने के कारण या उसी प्रकार स... कारण को छोड़कर सभी हाँ उसी प्रकार संपूर्ण विकार कारण को छोड़कर उपलब्ध न होने के कारण असत हैं। क्यों असत हैं क्योंकि कारण को छोड़कर उपलब्ध जो रहेंगे तो किस में रहेंगे कारण में रहेंगे उसको छोड़कर उपलब्ध नहीं होते हैं अब यहाँ भी ध्यान देना शीख का कारण क्या है जल और उष्ण का कारण क्या है तो ये शीत उष्णाधि विकार अपने कारण को छोड़कर उपलब्ध होते हैं नहीं स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होते कारण को छोड़कर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते हैं इसलिए कहते हैं ये असत है राजवन ध्यान देना यहाँ शीत उष्ण का प्रसंग है ना तो शीत उष्ण तो जल स्वरूप नहीं है जल में रहने वाले है जल में शीत जल में रहने वाला है उष्ण तेज में रहने वाला है उसी प्रकार जो, जो है ना घटादी आकृतियां जो हैं ये घटरूप मिट्टी आदि में रहने वाली हैं इसलिए यहां संस्थान करते व्यक्ति नहीं किया जाति किया है जो तो प्रश्न साथ में दे रखा है कि जल ने ये जल तेज का स्वरूप नहीं है जल तेज की आश्रित रहने वाला है इसलिए वैसा अर्थ वहाँ किया हमने घटादी संस्थान कर घटाजी की आकृति इसलिए अर्थ किया है श्रीकृष्ण को ध्यान में रखकर और ध्यान देना लग जाएगा कि सभी विकार चाहे वो विकार आपका शीत उष्ण हो या जगत हो जगत विकार है वो ब्रह्म से अतिरिक्त उपलब्ध होता है हा? जगत विकार परमात्मा से परमात्मा को छोड़ कर उपलब्ध न होने के कारण असत है परमात्मा को छोड़ कर जगत उपलब्ध होगा परमात्मा के बिना तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा ना तो परमात्मा के बिना उपलब्ध ही नहीं होगा इसलिए असत पंक्ति लगाएंगे और भी बताते हैं चले आगे जन्म प्रध्वंसा व्यायाम प्राक उर्ध्वंस के अनुपलब्ध है जन्म में क्या मतलब प्राक उध्वश उत्पत्ति जन उत्पत्ति के पहले और प्रध्वंस के उर्ध का क्या है पश्चात उत्पत्ति के पहले और ध्वंस के पश्चात विकारों की उपलब्धि न होने के कारण विकार असत हैं विकार एक बात और बताया क्या उत्पत्ति के पहले और नाश के पहले विकारों की उपलब्धि न होने के कारण वो कैसे है ये असत अच्छा अच्छा है चाहे घट लेना घट पर दा भी अपनी उत्पत्ति से पहले उपलब्ध होते हैं नहीं। और विनाश के बाद उपलब्ध होते हैं इसलिए कैसे है ये असत अच्छा अच्छा अच्छा है और शीत उदी भी इसी प्रकार उत्पत्ति के पहले उपलब्ध नहीं होते और ध्वंस के बाद उपलब्ध असत है जगत भी ले लेना जगत भी कैसा है असत है क्योंकि तीनों कालो में नहीं रहता है अच्छा परमात्मा की उत्पत्ति होती ध्वंस होता वो हमेशा रहता है अच्छा तो जैसे ये बात समझ में आती है आपको कि जैसे कि ये मतलब ये घटत मिट्टी को घट की आकृति मिट्टी को छोड़कर नहीं रह सकती है न और मिट्टी उसके बिना रह सकती तो नहीं रह सकती घट की आकृति को छोड़कर दूसरे रूप में तो इसीलिए जगत ब्रह्म के बिना नहीं रह सकता है ब्रह्म जगत के बिना रहता है सब खुले रहता है कि नहीं रहता है? तो, तो हमेशा बना रहता है उसके लिए अभी भी है बाद में भी रहता है ऐसा यहां। अच्छा अभी यहाँ पर जो है ये एक आती है ये जो बताया गया ना कि कारण सहित विकार की विकार की कारण से अतिरिक्त उपलब्धि न होने के कारण विकार असत है ये बताया गया ना और कैसा विकार कारण सहित विकार ले लिया ना विकार के कारण से अतिरिक्त उपलब्धि न होने के कारण विकार असत है और विकार का कारण की विकार का जो कारण है उसका भी तो कोई कारण होगा तो विकार के कारण की किसके अतिरिक्त उपलब्धि नहीं होनी अपने कारण से और फिर वो जो वस्तु भी उसका भी कोई कारण होगा तो उसके कारण से उसके अतिरिक्त उपलब्धि तो ऐसे ही जो है ना सब का अभाव करते जाएंगे तो सब तो क्या होगा की अंत में अभाव भी बचेगा ऐसी पूर्व पक्ष की शंका है शंका लगाना मृदा कारणों से क्या तथा कारण मिट्टी आदि कारण है घट का कारण मिट्टी है ना मिट्टी आदि कारण के और उसके कारण के देखो मिट्टी का मतलब है मिट्टी का क्या मतलब है और उसका कारण क्या हो गया जल मिट्टी के अंदर पृथ्वी हुआ और पृथ्वी का कारण क्या है जल से पृथ्वी उसको वेदांत मानता है? है तो उसका कारण क्या हो गया जल और जल का कारण क्या है जल का कारण क्या है इसे लगाना मिट्टी आदि कारण की मिट्टी कारण है ना इसका कारण घटका मिट्टी आदि कारण की और तत्कारणस यहाँ पर तस्वीर तस्वीर कारणम तत्कार समाज है क्या लेना है मिट्टी मिट्टी पृथ्वी तो मिट्टी का कारण क्या होगा फिर जल और फिर तत्कारणस में तस् क्या लेना है जल है ना तो उसका जल का कारण क्या हुआ थे लगाइए मिट्टी आदि मिट्टी आदि कारण की मिट्टी आदि कारण के और उसके कारण के मृदा आदि कारण से चार तट कारण लग जाएगा मिट्टी आदि के कारण और उसके कारण की मतलब मिट्टी के कारण की उसके कारण से अतिरिक्त उपलब्धि न होने के कारण उनका असत्व है उनका पंक्ति एक बार दोबारा लगाएंगे आप इसको यहाँ अच्छा लगा है ना तो बंद में ऐसा करना मृदाधि कारण से चाह तद कारण तद कारण अनुपलब्धी असत्वम तो पंक्ति में एक एक को लगाइए पहले लगाना मृदादि कारण से आदि अच्छा एक ऊपर तो आ गया एक बार ठीक है जैसा बताया मिट्टी आदि कारण और मिट्टी आदि के कारण के कारण की लग जाएगा तद कारणस का अर्थ हुआ मिट्टी आदि के कारण के कारण की उसके कारण से अतिरिक्त उपलब्धी न होने के कारण उसके कारण से अतिरिक्त उपलब्धी न होने के कारण है। अब ध्यान देना जब मिट्टी कारण लेंगे तो किस कारण से अतिरिक्त तो उसकी उपलब्धी नहीं होगी जल कारण दे, दे, तो से अतिरिक्त उपलब्धी नहीं होगी लग गया और जब मिट्टी आदि के कारण का कारण लेंगे मिट्टी आदि के कारण मिट्टी आदि का कारण क्या होगा उसका कारण उसकी उसका कारण क्या होगा वायु उपलब्धि न होने से वे सब उन सबका असत है उन सब का सबका पंक्ति फिर एक बार इसको ध्यान दो मृदा के कारण मिट्टी आदि के कारण और मिट्टी आदि के कारण के कारण की मिट्टी आदि के कारण के उनके कारण से अतिरिक्त उपलब्धि न होने के कारण उन सब का असत है तो जिनका असत्य होगा उन्हें क्या कहेंगे असत असत्य जिसमें रहता है उससे क्या कहते हैं असत उनकी समझ में आ रही है मिट्टी का एक कारण मिट्टी में पृथ्वी तो मिट्टी का कारण क्या हुआ जल, जल।, जल। मिट्टी आदि ठीक है तद कारण उसमें तब से क्या लेना है मिट्टी आदि कारण का कारण है मिट्टी आदि कारण हो गए उसका कारण जल जल ठीक है और उसका कारण टेस्ट ठीक है ठीक है टेस्ट तक है और आगे फिर छिलता जाएगा तो तेज तक ही है टेस्ट तक है ना चार सत्वे और उसका अभाव होने पर उसका तो अभी टेस्ट तक आया था ना हुँ. और फिर उसका अभाव हो जाएगा मिट्टी आदि के कारण फे कारण का अभाव तो देख लेना टेस्ट तक तो पहले आया ना फिर उसका कारण वायु आएगा और उसका अभाव होने पर सब सबके अभाव का प्रसंग होगा चार तद और उसका अभाव होने पर क्या होगा सबके अभाव का ये शंका होगी पूर्व पक्ष है ये तो सिद्धांत ही कहता है न ऐसा नहीं कहना सबके अभाव का प्रसंग है? नहीं होगा ना मतलब ऐसी शंका नहीं करना क्योंकि सभी स्थानों पर दो बुद्धियों की उपलब्धि होती है सभी स्थानों पर दो, दो बुद्धियों की उपलब्धि होती है ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो सर्वत्र बुद्धि दो जो उपलब्ध है हेतु है पंचमी एक विषय है ना हेतु में पंचमी युक्ति होती है ऐसा नहीं कहना क्योंकि सर्वत्र दो बुद्धि उपलब्ध होती है कौन कौन सदबुद्धि और असदुद्धि इसको सुनो जैसे कहेंगे ना कि अस्थि बोलते हैं ना अस्थि तो अस से अस्तु करके क्या क्या लटा नटा शत्री आप रत्मा सुमाना दिखाने तो अस से ऐसी प्रत्यय करने पर क्या बनता है सत्य क्या बनता है सत बनता है पत्रम सत पुष्प सत्य सत्य ब्रह्म सत्य सत्य सत। सत मतलब है सत का मतलब है अस्थि के अर्थ में इसका सत है पत्रम साथ पुष्पम साथ फलम सत्य अब ध्यान देना सत्य रूप पुल्लिंग में कैसे चलेंगे सन सं, संतो सं पुल्लिंग में क्या बन जाएगा उसका सन सन सत्यारात्परिक है सत क्या है और नपुंसक लिंग में सबोर नपुंस्कार से भी वक्ति का लुक होता है तो फिर क्या रहता है तो सत रहेगा सत रहेगा ना तो पत्र पत्र पत्रम पुष्पम फलम तीनों नपुंसकलिंग शब्द है पत्र सत पुष्पम शम सत्य शब्दी ब्रह्म, ब्रह्म सकेंगे और वो जब जबलिंग में बोलना है तो किससे क्या बनेगा सन सन बनेगा ना तो ऐसा कह सकते हैं कि घटा सन पटा सन घटा सन है घट है पट है मठ है दंड है बोल सकते हैं ना? तो सन का क्या मतलब है सत्य तो ध्यान देना जब कहा जाए सन घटा संस्कृत में घटा अस्थि और अस्सी घटा दोनों बोल सकते है न करता है या कर्म का आगे पीछे प्रयोग करते हैं संस्कृत तो में भी व्यक्तियां नियत है तो ध्यान देना घटासन बोलो या सन घटा तो यहाँ पर एक सद या सदबुद्धि क्या ये सद है एक तो? सदबुद्धि दो बुद्धिया है ना अच्छा अब ध्यान देना जब बोले सन पटा तो यहाँ पर वो बुद्धि कौन कौन सतबुद्धि और घटबुद्धि और सन बोले तो कौन कौन बुद्धि सदबुद्धि और दंडा तो सद्बुद्धि और दंडबुद्धि तो वही जो लिखा है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि से, क्योंकि सभी स्थानों पर दो बुद्धियां उपलब्ध होती हैं जैसे दंडा अस्थि बोलो अथवा बोलो दंडा स्तन दंडा तो कितनी बुद्धियां यहाँ पर बुद्धि मतलब ज्ञान दो को भी विषय करने वाले ज्ञान है ना ज्ञान दंड को भी विषय कर रहा है सत को भी विषय कर रहा है ये, ये लग जाएगा सदबुद्धि और सदबुद्धि समझेगा तो सदबुद्धि किसे कहेंगे सब बुद्धि देखना आगे लिखा भी है दो तीन लाइन आगे सन गटा, सन सनपटा मिला आपका दो तीन लाइन आगे सन सनघटा तो संगठटा इस प्रकार जो बुद्धि होती है इस प्रकार दो बुद्धि एक सदबुद्धि है की मतलब सच को विषय करने वाली बुद्धि और घटको विषय करने वाली बुद्धि बुद्धि का क्या मतलब है ज्ञान मतलब ज्ञान दोनों को विषय कर रहा है ज्ञान दो बुद्धि का मतलब है दो को विषय करने वाली बुद्धि दो बुद्धि का चार है दो को विषय करने वाली बुद्धि या दो को विषय करने वाला ज्ञान अब लगा इस जब ये ज्ञान हुआ अयम घटा घट ज्ञान हुआ ना तो इसका विषय क्या है घट तो घट को विषय करने वाला ज्ञान हुआ अब घटुगत भूतलम बोला जाए तो ज्ञान किसको विषय कर रहा है घट वाले तो घट को भी विषय कर रहा है भूतलम भूतल को भी विषय कर रहा है दो दो को विषय कर रहा है ना तो उसी प्रकार यहाँ ज्ञान दो दो को विषय करता है सत को और घट को सतको और पट को तो मिला स्तन घटा सन पटा और हस्ती मिला हाथी तो ये ये बुद्धि दो बुद्धि का मतलब क्या हुआ दो को विषय करने वाली बुद्धि दो को हाँ और जब दो को भी विषय करने वाली बुद्धि ऐसा है अब पंक्ति लगती है आपको अब ऊपर आइए तो सत बुद्धि किसे कहेंगे असत बुद्धि किसे कहेंगे तो शब्दों पर ध्यान देना सन घटाहा सन पटाहा सन डंडा शब्द सभी में क्या है सत सभी में क्या है और जब सन घटा और सन पटा तो दोनों में सत है ना और दोनों में क्या नहीं है नहीं? जो नहीं जैसे सन अब्सन पटा तो दोनों बुद्धियों में क्या है गट, गट, सत, सत, सत, सत, सत है ना दोनों अब्सन घटा यहाँ साथ घट है में वो घट है नहीं है, नहीं है। जंडा यहाँ सत यहाँ भी है घटपट है पंक्ति लगाना जिसको जिसको विषय करने वाली बुद्धि विचरित होती है या जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित होती रहती है जिसको विषय करने वाली बुद्धि तो यहाँ न है ना तो जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती है उसे कहते हैं जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती उसे क्या कहते हैं तो ध्यान देना सन घटा सन पटा सन डंडा यहाँ सत को विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित हो रही है तो सत को विषय करने वाली बुद्धि तो एक जैसी सभी स्थानों पर है चाहे सन घटा सनपटा डंडा सत को विषय करने वाली बुद्धि सभी जगह है परिवर्तित हो रहे हो तो जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती है उस वस्तु को क्या कहेंगे सत। तो यहाँ किसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती है आत्मा को है ना तो आत्मा क्या हो गया सत। तो यह सत को किस पंक्ति लगी आपको यह यहाँ सत सत्य है तीनों कालों में रहने वाला सत्यचार है तो जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती है वो सत होता है तो यहाँ को विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं हुई ना जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती वो हो सत होता है लग गया अब यदि बुद्धि में जिसको विषय करने वाली बुद्धि है वो असत होता है तो सन घटा सन पटा यहाँ किसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित हो रही है घटो तो एक जैसी बुद्धि है सन घटा यहाँ घटा यहाँ पर क्या है घटाघार बुद्धि हुई सन पटा यहाँ पर तो किसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित घटो पट गई तो घटपट कैसे हो गई असत लग गया इसी करके इस प्रकार सद सद विभाग बुद्धि के अधीन स्थित होते हैं सद सब का विभाग बुद्धि के अधीन स्थित होता है बुद्धि के अधीन है सब सब का विभाग याद सत का विवेचन बुद्धि के अधीन है अब समझ गए कि जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती है वो सत है और ध्यान रखना सत क्या है सत्य परमात्मा है सत्य क्या है हाँ इसलिए परमात्मा को विषय करने वाली कभी बुद्धि परिवर्तित नहीं होगी जैसे बोले घटा नास्ती सन और अस्थी एक ही है घटा सन बोलो या घटा अस्सी बोलो और जब घटा न अस्ति बोलेंगे ना तब भी वहाँ पर ना के साथ भी अस्ति लगा है नहीं लगा है तो ये अस्ति जो अस्टी है अस्थि बोलते हैं ना है ये क्या है परमात्मा ही है ये क्या ये है, है। तो परमात्मा ही जो अस्थि से कहा जाएगा वो वहाँ आत्मा ही होगा उसको विषय करने वाली बुद्धि कभी नहीं परिवर्तित होगी जब न लगाएंगे तो वहां भी अस्थि आ जाएगा क्योंकि परमात्मा का अभाव कभी नहीं है उनकी लगाना वे बुद्धि सर्व ही उपलब्ध होते हैं समानाधिकरण में समानाधिकरण तो स्थल में सर्वत्र समानाधिकरण सभी स्थान पर समानाधिकरण में या समानाधिकरण तो समानाधिकरण तो में सभी, सभी स्थलों में दो बुद्धियां सभी के द्वारा उपलब्ध होती हैं दो बुद्धियां सभी के द्वारा उपलब्ध होती है दो बुद्धियां कौन सदबुद्धि और असदुद्धि तो जो दो बुद्धियां उपलब्ध होती है इनके विषय में कहते हैं नीलोत्पलवत्त नीलोत्पल की तरह दो बुद्धिया नहीं नीलोत्पल की तरह दो बुद्धियाँ नीलोत्पलम है ना नीलम क्या सर उत्पलम जो नील है वही क्या है उत्पल है यहाँ दिनकरी वाले बोलिए दिनकरी में यहाँ विशेषण क्या है विशेष क्या है बोलो लोगों ने पढ़ा है वो बोलो विशेषण क्या है नील विशेषण है नील और विशेष क्या है ठीक है नील विशेषण है उत्पल है विशेष है विशेषण किसमें रहता है विशेष में विशेश्य। तो नील किसमें रहेगा उत्पल में हाँ विशेषण विशेष में रहता है और विशेषण विशेषण बोलम से क्या होता है समास होता है विशेषण विशेषण बोलम की वृत्ति नहीं लिखी है ना अच्छा तो अब ध्यान देना तो ये कर्मचार्य समास में अभेदान में होता है ना विशेषण में होता है अभेदान में होता है कहते हैं नीलम चातर उत्फलम जो नील है वही उत्पल है या नीलम चातर अभिनम उत्पलम कि नील से अभिन्न उत्पल है तो ये बताइए नील क्या है गुण है और उत्पल क्या है द्रव्य है नील किसमें रहता है उत्पल में तो जो जिसमें रहता है वो वही होता है जो उससे भिन्न होता है चुँँ? आप बैठे चिटाई पर चटाई हो गए क्या जा? है तो नील उत्पल में रहता है तो उत्पल नील एक हुए तो भिन्न हुए तो भिन्न हुए अभिदान में हो पाएगा अभिदान में नहीं हो पाएगा उसकी इसकी वृत्ति नहीं लिखी लगू में क्या व्यक्ति तो याद करने को क्या हुआ तत्पुरुष फल समाना कर्मधार्य एक सूत्र है ना हाँ इस ना इसका अर्थ क्या है कि समान विभक्ति वाला तत्पुरुष समाज की कर्मधार्य संज्ञा होती है समान विभक्ति तो यहाँ नीलम उत्कलम में समान विभक्तियाँ है ना और तो समान विभ्य वाले पद एक अर्थ के बोधक होते हैं तो जो नील है वही उत्पल है तो एक अर्थ कैसे होगा वो नील तो उत्पल रहेगा तो एक अर्थ होगा की भिन्न होगा होगा भिन्न होगा ना नील क्या है जो उत्पल में रहता है ना उत्पल क्या है नील जिसमें रहता है तो दोनों एक हुए तो भिन्न हुए तो फिर एक अर्थ का वो डर कैसे होगा तो ध्यान देना यहाँ नील का अर्थ है नील गुणवाला नील का क्या है नील का अर्थ यदि नील गुणवाला किया जाए तो नील गुण वाला होता कौन है उस पल एक अर्थ हो गया दोनों का दोनों का क्या अर्थ हो गया एक अर्थ हो गया तो ध्यान देना उसमें अस्प्रत्यय होता है ना? होता है। तो नीलम अस्थ अस्थि नीलम नील रूप इसका है इस अर्थ में क्या हो जाएगा मतवर अश हो जाएगा मतवर अस्प्रत्यय हो जाएगा तो यहाँ नीलकार थे नील रूप वाला नील का चार्थ है नील रूप वाला है कौन हाँ तो विशेषण क्या हो जाएगा बोलो नील रूप क्या होगा नील रूप तो ध्यान देना कभी कभी आपने सुना होगा नीलत विशेषण है सुना ही शब्द का नहीं सुना है तो नीलत विशेषण क्यों कहा जाएगा तो नील शब्द किसको कह रहा है उत्पल को नील कह रहा है उत्पल को तो उसमें क्या रहेगा नीलत तो तब कहेंगे नीलत विशेषण है क्या विशेषण है शब्दों पर ध्यान दो ये समझना आए तो नील शब्द किसको कहता है उत्तल को तो नील करते हैं नील रूप वाला तो नील रूप वाला कौन हुआ तो नील को को किस को कहेंगे नील का क्या नील रुख वाला नील रुख वाला कौन है तो उत्पल को क्या कहेंगे नील।, नील तो उसमें क्या रहेगा तो इस जैसे कहते हैं नीलत तो विशेषण है विशेषण क्या है देना तो विशेषण तो, तो क्या है नीलत तो नीलत तो व्यावर्तक है नीलत तो क्या है और जब कहे की नील रूप विशेषण है तब फिर क्या है की नील रूख भी कह सकते क्योंकि नील रूप वाला कौन है उत्कल तो उसमें क्या होगा नील रूप तो के नीलत नील रूप वहाँ पर नीलत्व का क्या अर्थ है तो नील रूप को विशेषण कहो या नीलत्व को विशेषण करो कुछ भी कह सकते हैं आप तो किस स्थिति में क्या कहते हैं ये थोड़ा ध्यान रखना विचार करना तो यहाँ पर विशेषण और हो गया आपका नीलत्व या नील रूप और तो विशेष हुआ उत्पल हाँ और वो समानाधिकरण या अध्ययन में कैसे हुआ वो समझ गए करके जो नील बनता है उसके साथ समय हाँ। तो समाज अब यहाँ पर ध्यान देना, यहां पर क्या पाठ है कि नीलोत्पल मतलब नीलोत्पल की तरह समानाधिकरण यहाँ नहीं लेना है लिख लेना यहाँ पर नीलोत्पल की तरह समानाधिकरण नहीं लेना है यहाँ पर नीलोत्पल की तरह समानाधिकरण नहीं लेना है क्योंकि यहाँ नीलत और उत्पलतव तो इन दो विशेषणों से विशिष्ट वस्तु का बोध होता है नीलत और उत्पलतव तो इन दो विशेषणों से विशिष्ट वस्तु का बोध होता है इन दो विशेषणों से विशिष्ट वस्तु का बोध होता है नीलत गुण है उत्पलत तो जाती है ये दोनों में अंतर होगा क्या लिखा क्यूँकी यहाँ नीलत और उत्फल तो इन दो विशेषणों से विशिष्ट वस्तु का बोध होता है लिखा और भी लिख लो इसके अनुसार ब्रह्म तो निर्विशेष है किंतु ब्रह्म तो निर्विशेष है निर्विशेष विशेषण से रहित किंतु ब्रह्म तो निर्विशेष है शंकर सिद्धांत में ब्रह्म निर्विशेष माना गया है निर्विशेष का क्या है? से रही, ऐसा, से इसलिए नहीं लेते अब ध्यान देना तो नीलोत्पल की तरह समानाधिकरण नहीं लेना है समानाधिकरण कैसे लेना है तो भाष्यकार कैसे घटाहा ये तीन तीन प्रतितियां यहाँ पर है या तीन प्रकार की प्रतितियां लिखी गई तीन तीन हुए ना एक सनघटा एक सनपटा एक सनहती तो सभी में अनुगत कौन है जो सभी में जो वर्तमान है वो परिवर्तित हुआ है तो वो क्या है सब हो गया वो क्या हो गया तीनों कालों में रहने वाला हो गया जो परिवर्तित नहीं हुआ वो तीनों कालो में रहने वाला हो गया सत परिवर्तित क्या क्या हो रहा है बोले तो ये क्या हो जाएंगे असर ऊपर था ना यदि बुद्धि ना व्यवचरित जिसको विषय करने वाली बुद्धि व्यवचरित नहीं होती है या जिसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित नहीं होती है या जिसको विषय करने वाली बुद्धि हमेशा बनी रहती है तो सत्य को विषय करने वाली बुद्धि हमेशा बनी रहती है सत्य को विषय करने वाली बुद्धि हमेशा बनी रहती है हाँ सर ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं की जो सभी में अंगत होता है जो सभी प्रतीतियों जो सभी बुद्धियों में वर्तमान होता है वो सत्य होता है सभी बुद्धियों में जो विद्यमान होता है वो क्या होता है तो ध्यान रखना लग गया अब इसको बताते हैं तयों बुद्धियों का अर्थ है कि उन दोनों बुद्धियों में तो पहले लेंगे क्या सन घटाहा पहले क्या लेंगे और फिर दूसरा सन फटाहा और फिर क्या हुआ सन हस्ती दो विषय होने के कारण दो बुद्धियाँ कह दिया Ghata, इस बुद्धि के विषय कितने हैं दो इसलिए सन घटा इस एक इसलिए इस बुद्धि को दो बुद्धि दे दिया एक बुद्धि को क्या कह दिया और सन पटा इसके विषय दो हैं इसलिए इस बुद्धि को दो बुद्धि कह दिया सन हस्ती इसके विषय दो हैं इसलिए क्या कह दिया इसको दो बुद्धि कई बुद्धियों करते उन दोनों बुद्धियों में घटादी को विषय करने वाली बुद्धिचरित होती है या घटादी को विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित होती है प्रसंगानुसार नष्ट होती है या परिवर्तित होती है कुछ भी अर्थ कर सकते जिसे सन पहले सन घटा घट गट को विषय करने वाली बुद्धि है और सन सनपट यहाँ घट को विषय करने वाली बुद्धि है नहीं।, नहीं है ना नहीं। तो किसको विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित हुई घटादी को घटादी तो, को लग जाएगा उन दोनों बुद्धियों में दोनों बुद्धियों से पहले लेंगे सन घटा यहाँ दो विषय होने से सन घटा इस बुद्धि को दो बुद्धि का दो बुद्धि क्यों कहा सन घटा इस बुद्धि को दो विषय होने से सन घटा इस बुद्धि को कितनी बुद्धि कहेंगे हाँ उन दोनों बुद्धियों में घटादी को विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित होती है तो बाद में स्तन पटा यहाँ घट को विषय करने वाली बुद्धि रही सन अस्ती यहाँ रही घट को विषय करने वाली बुद्धि तो घटादी को विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित होती है और ये अपनी तथा चयिक्रम और वैसा कह दिया और वैसा कह दिया कहा कह दिया ऊपर कहाँ नैसे बुद्धि ऊपर बोला है न छा दर्शिक और वैसा कह दिया गया है कहाँ कहाँ हाँ ना, सद या ना।, तो सद ना तू सदु यहाँ ऐसा समझना इस वाक्य को कैसे बनेगा तयो बुद्धि हो सदबुद्धि नी तू तय बुद्धि हो सदबुद्धि ना व्यविचर और उन दोनों विषयों में सद को विषय करने वाली बुद्धि वे विचरित नहीं होती है सद को विषय करने वाली बुद्धि परिवर्तित हाँ जैसे सन घटा सनपटा सन हस्ती यहाँ सदको विषय करने वाली बुद्धि में कोई परिवर्तन हुआ और वैसे ही लग गया ये वाक्य कैसे बनेगा ना तू बोलो तू कैसे लगाओगे तुम किस ठीक से बोलो ना तुम तो सदबुद्धि वाक्य को पूर्ण करो ना पूरा वाक्य कैसे बनेगा हाँ बोलो ना फिर सद्धि ठीक से बोलो हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो। हाँ तू सदुद्धि हाँ तू तय बुद्धि हो सदबुद्धि तू मतलब किंतु उन दोनों बुद्धियों में सत्य को विषय करने वाली बुद्धि विचरित नहीं होती है या परिवर्तित नहीं होती है या नष्ट नहीं होती है मुझे भी बता दिया गया सब बुद्धि हमेशा बनी रहती है कभी भी कुछ भी बोले सत्य उसमें होगा ही घटा नो तो है न जाता नहीं है ठीक है ये सत्य क्या है समझना हो सत्य को खूब समझ लेना जिसको भी विषय करने वाली बुद्धि नष्ट नहीं होती है या परिवर्तित नहीं होती है ऐसा लगा लेना बदलती नहीं है वो सत्य अब अब देखो थी तो उसमें तो विषय करने वाली बुद्धियां एक जैसी रहती है परिवर्तित हो जाती हैं तो वे कैसे हो गए असत हो गए उनकी लगाना तस्मात घुद्धि असत के। है। तस्मात बुद्धि विषय तस्मात कर तस्मात करके इस कारण से क्या हुँ? तस्मात व्य तस्मात से क्या लेना है व्यविचारा व्यविचार होने के कारण घट आदि बुद्धियों घट आदि बुद्धि का विषय असत है घट बुद्धि का विषय घट ज्ञान का विषय क्या होता है घट बुद्धि और ज्ञान हैं। बुद्धि और ज्ञान क्या है घट ज्ञान का विषय घट या घट बुद्धि का विषय घट तो घट बुद्धि का विषय तो तो हमेशा एक बस होता है विचार होता है न तस्मात व्यविचारा तस्मात्चार्थ उस वे विचार दोष के कारण घट आदि बुद्धि के विषय घट आदि असत है घटादी बुद्धि के विषय घटादी बुद्धि के विषय कौन घटादी असत है लगाना न तू सदुद्धि विषया अविचार्थ तू अब विचाराथ सद्धि विषया असकना न से क्या लेना है असकना तू अभिचारार्थ कि अव्य विचार होने के कारण सदबुद्धि का विषय असत्य नहीं है सदबुद्धि का विषय हमेशा रहता है की नहीं रहता है उसमें कुछ विचार होता है तो अभ्य विचार होने के कारण सद्बुद्धि का विषय असत्य नहीं है अच्छा यहाँ ध्यान देना व्यविचार होने का कारण है ना तो क्या कहेंगे घटादी बुद्धि ऐसा लगाइए समझी दोबारा विचार तस्माचार व्यविचारा घटादी को विषय करने वाली बुद्धि का दे विचार होने से क्या कहेंगे घटादी को विषय करने वाली बुद्धि का विचार होने से घटादी बुद्धि के विषय ऐसा था घटाधी बुद्धि के विषय इसी प्रकार अबार्थ का होगा कि होगा कि सदबुद्धि का भी विचार होने के कारण नहीं सदबुद्धि का, सद का, हाँ, तो हाँ, सद का भी विचार ना होने के कारण सतबुद्धि का व्यविचार हाँ सद बुद्धि का विषय असत नहीं है विचार किसका होगा बुद्धि भीचा, का बुद्धि का बुद्धि के भी विचार से क्या कहेंगे विषय को असत और बुद्धि का भी विचार ना होने ऐसी विषय को क्या कहेंगे सत्य खूब गंभीरता से विचार करो नहीं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको पढ़ने ऐसी तो अभी वो क्या बताया इन्होंने कि सत को विषय करने वाली बुद्धि का भी विचार नहीं होता है या सत्य को विषय करने वाली बुद्धि का अभाव परिवर्तन नहीं होता है ये बताया सत को विषय करने वाली बुद्धि में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन ध्यान देना जब घट है तो क्या कहेंगे सन घटा क्या कहेंगे <laughs> और जब घट नहीं रहेगा तो सन घटा क्या जब घट नहीं जब घट है तो क्या बोलेंगे सनघटा या घट को विषय करने वाली बुद्धि या सत को विषय करने वाली बुद्धि या दोनों को विषय करने वाली बुद्धि है घट नष्ट हो जाए तो संग घटा बोल जायेंगे तो घट के नष्ट होने पर घट बुद्धि रही तो बुद्धि रही यहाँ पर सन घटा घट है तो बोलेंगे सन घटा बुद्धि किसको विषय कर रही सत को घट को लेकिन जब घट ही नहीं रहा तो सन ऐसी प्रकृति होगी घट ही नहीं रहेगा तो संघटा बुद्धि होगी हो। तो घट घटे बुद्धि हुई नहीं तो पूर्व पक्ष कर रहा है कि इस प्रकार घट इस प्रकार क्या है की शंका है।, है।, है घटे घट का विनाश होने पर घट बुद्धि घट का विनाश होने पर घट को विषय करने वाली बुद्धि का वे विचार होने से घट का विनाश होने पर घट को विषय करने वाली बुद्धि का वे विचार होने से सब को विषय करने वाली बुद्धि का भी वे विचार होता है बस समझ आई सन घटा घट है तो सन घटा इसी बुद्धि ये बुद्धि मतलब सब विषय करने वाली बुद्धि और घट को विषय करने वाली बुद्धि जब घट नहीं रहा तो सन घटा इसी बुद्धि होगी तो जैसे घट को विषय करने वाली बुद्धि नहीं हुई वैसे सब को विषय करने वाली भी बुद्धि नहीं हुई ना ये सन है कि घट विनष्ट होने आरोप घट को विषय करने वाली बुद्धि का भी विचार होने पर सद को विषय करने वाली बुद्धि का भी जो विचार होता है घट बुद्धि करते घट को विषय करने वाली बुद्धि और सद बुद्धि करते चेत तक क्या है शंका इसी चेत तक क्या है यदि चेत घट विनष्ट है चेत करने पहले कर सकते यदि ऐसा कहना चाहे चलो वही रखो इसी चेत चेत से शंका है फिर समाधान दिया जाता है न से ऐसा नहीं कहना ध्यान देना घट भी नष्ट so हो, so हो गया तो घट से बुद्धि नहीं होगी तो सनबुद्धि भी वहाँ नहीं होगी लेकिन जब घट नष्ट हो गया तो डंडा सनडंडा सनअी ऐसी प्रती होगी कि नहीं होगी है घट नष्ट हो, हो, hey? हो गया तो स्तन so सनपट प्रती होगी कि नहीं होगी घट नष्ट होने पर स्तन घटा ये प्रतीति नहीं होगी या so घट होने पर सन घटा बुद्धि नहीं होगी तो सनपटा सनडंडा ऐसी बुद्धियाँ तो होंगी ऐसी बुद्धियाँ तो होंगी ना तो ये समाधान दिया जाता है कि घट के नष्ट होने पर सदबुद्धि का अभाव नहीं होता है क्योंकि पट के होने पर तो स्तन पट्टा इस प्रकार सदबुद्धि हो जाएगी हम मतलब पट घट के नष्ट हो जाने पर स्तन पट्टा इस प्रकार क्या हो जाएगी सच को विषय तो करने वाली बुद्धि और सन हस्ती यहाँ तो भी सच को विषय करने वाली बुद्धि रहेगी कि नहीं रहेगी तो सत्य को विषय वाली बुद्धि में कोई विचार तो हुआ नहीं क्योंकि सब को वाली बुद्धि सत को लेकर हो जाएगी दंड को लेकर हो जाएगी ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि पटादी में भी सदबुद्धि देखी जाती है ऐसा लगाना क्योंकि के के होने पर भी क्या पटादी में नहीं बल्कि पटादी के होने पर घटे भी नष्टे था ना तो यहाँ पटा दो सबके पटादी के होने पर पटादी के होने पर भी सदबुद्धि देखी जाती है किस प्रकार सनपटा अब एक बात पर ध्यान देना सदबुद्धि विशेषण विषय वह सदबुद्धि विशेषण को ही विषय करने वाली है विशेषण को ही अबादियां तो बताई थी तो कहते हैं कि वहाँ पर सत्य है आपका विशेषण है और घटा भी क्या है विशेष है ऐसा यहाँ पर अभिप्राय है अब थोड़ा सा विशेषण विशेष में व्यक्त्यास भी सुन लेना थोड़ा विशेषण क्या होता है जो विद्यमान सती व्यावर्तकत्व जो विद्यमान हो करके व्यावर्तक होता है उसे क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं जो विद्यमान होकर व्यावर्तक होता है व्यावर्तक होता है मतलब भेद ज्ञान कराता है उसे कहते हैं विशेषण जैसे नील उत्पल में विद्यमान रहता है ना? नील मतलब नील गुण या नीलतु नीलत उत्पल में विद्यमान रहता है ना नीलक तो उत्पल में विद्यमान होकर के व्यावृत्ति कराता है या भेद ज्ञान कराता है तो उसे क्या कहेंगे विशेषण विशेषण भेद ज्ञान कराता है कि जैसे जब नील कहेंगे तो उत्पल रक्त नहीं है उत्पल रक्त तो नहीं है हुँ? हुँ. तो विशेषण क्या करता है भेद ज्ञान कराता है भिन्न प्रकृति कराता है और उपलक्षण में यही अंतर उपलक्षण तो ऐसा होता है अविद्यमान तो अविद्यमान होकर के व्यावर्तक होता है तो अभी अपने यहाँ देखेंगे तो तो विशेषण विशेषण विशेषण विशेषण और दिशेशन जिसमें रहता है है उसे उसे क्या उसे क्या तो क्या कहते कहते हैं हैं होता है? जब नील कहा जाए तो रक्त रक्त से हो उस से भेद हो गया अब यहाँ इस सूत्र के महाभास में विशेषण दिशेशन और विशेष में व्यक्त्यास कहा गया है पतंजलि ने बताया है की वहाँ नीलत को विशेषण बना सकते हैं और उस पल को विशेष और इसके विपरीत उस को विशेषण बना करके नील को भी विशेष बना सकते हैं ऐसा पतंजलि तो ने वहाँ कहा है जैसे ध्यान देना खंडा गौ समझते हैं जिस गाय जो सींग टूट जाए तो क्या कहेंगे खंड और सींग नहीं निकले तो क्या कहेंगे मुंडे हम तो खंडा गौ मुंडा गौ ऐसा महाभारत ने दिया है तो जब खंडा गऊ है ना गौ कैसी खंड तो उसका विशेषण क्या हुआ खंडक गऊ तो विशेषण क्या हुआ मुंडक विशेष गौ है ना क्योंकि जब खंडक को तो कहा जाए तो क्या है कि आपको तो फ्रीन फ्रीन वाली गाय नहीं लेनी है या मुंड गाय नहीं लेनी है और जब मुंडा गऊ कहा जाए तब तेसी गाय नहीं लेनी है खंड सिंग वाली नहीं लेनी चूर्ण सिंग वाली नहीं लेनी तो ये सब तो पतंजलि यहाँ पर बताते हैं जैसे यहाँ पर खंडा मुंडा विशेषण है वैसे खंडा मुंडा विशेष भी बन जाएंगे, गो विशेषण बन जाएगा। जब बोलेंगे खंडा गो तो यहाँ विपरीत कैसा समझेंगे कि खंड कौन है गो खंड कौन है तो यहाँ पर गो है विशेषण गो क्या है विशेशन. कैसे कहते हैं कि गो कहने से क्या है कि यहाँ पर महिश को नहीं लेना है गो कहने से क्या है तो यहाँ पर गो पर जो है महिश से जागृति कर रखता है ये खंड किसको लेना है गो को और मुंडा गो कहेंगे तो यहाँ पर गो कहने से महेश को नहीं लेना है मतलब मुंड महेश यहाँ पे नहीं लेना है तो व्याग्रति यहाँ पर गो भी करा रहा है तो गो भी यहाँ पर क्या बन जाएगा विशेषण बन जाएगा तो पतंजलि ने विशेषण विशेष भाव में भाव में क्या बताया है मतलब व्यक्त्यास बताया है कि बदल जाता है ऐसा पतंजलि ने कहा है आपकी जुमकली में क्या कहा बोलो याद है जुमगरी ने आप लोग से बैठे और विचार करके शुरू में ही दिया है शुरू में ही उसके मंगला चरण में ही ये बात आया नीलोत्फलम किया पर तो देख तो दिनकरी के अनुसार ये बताइए यहाँ नीलोत्फलम में विशेषण कौन होगा विशेष कौन होगा आप दिनकरी पढ़े कल बताइये और तो महाभास के अनुसार बताया तो ये ध्यान देना तो यहाँ पर घटा बोलेंगे तो विशेषण को विषय विशे करने वाली कौन है सब बुद्ध ये बोल रहे है ना तो वहाँ को क्या माना गया है विशेषण बोडक पद और घटपट को क्या माना गया विशेष बोडक पद ऐसा माना गया है मतलब विशेषण पहले ऐसा माना गया है तो ये, ये क्या समी यहाँ पर अपनी विशेषण विशेषण को ही विशेष करने वाली है विशेषण है ना सत्य वह को विशेषण माना गया है और फेष कल ओम पूर्ण जो असर हो गया आने जाने वाला हो रिफी होगा जो लोग हमेशा